गीता तत्वचिंतन पांडवों के शंखनाद की प्रतिक्रिया देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति की कथा धनंजय ने देवदत्त फूका यहाँ अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का उपयोग हुआ है स्वयं अर्जुन अपने इस नाम की व्याख्या राजकुमार उत्तर के समक्ष करते हुए कहते हैं सर्वान् जनपदा जित्वा वित्तमादायवलम मध्य धनस्य तिष्ठा ते, तेनाहुरमाम धनंजयम मैं संपूर्ण देशों को जीतकर और उनसे कर रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था इसीलिए लोग मुझे धनंजय कहते हैं अर्जुन को यह देवदत्त नामक शंख मैदानों से प्राप्त हुआ था जब श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से अग्निदेव ने खांडव वन का दाह किया तब मैदानों दानों अपने प्राण बचा भागा श्री कृष्ण ने उस पर अपना चक्र छोड़ा तब मैं अर्जुन के शरण में आ गया और इस प्रकार उसके प्राणों की रक्षा हुई उसने पूर्वक बाद में अर्जुन को यह देवदत्त नामक शंख भेंट में दिया था इस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे मयासुर इस शंख के संबंध में अर्जुन से कहता है वारुणश्च महाशंख हो देवदत्त वहाँ वरुण देव का देवदत्त नामक महान शंख भी है जो बड़ी भारी आवाज़ करने वाला है फिर महाभारत में ही वन पर्व में यह भी मिलता है कि अर्जुन युधिष्ठिर को देवदत्त शंख की प्राप्ति की बात बतलाते हुए कहते हैं देवदत्तम चमे शंखम पुनः प्रादान महावरम फिर देव देवेश्वर इंद्र ने बड़े जोर की आवाज़ करने वाला यह देवदत्त नामक शंख मुझे प्रदान किया अब यह निश्चय करना कठिन है कि अर्जुन ने यह देवदत्त इंद्र से प्राप्त किया या मैदानों से देवदत्त शंख के संबंध में हमें महाभारत में ही कुछ और विवरण प्राप्त होते हैं विराट पर्व में वह प्रसंग आता है जब अर्जुन बृहंडला के रूप में राजकुमार उत्तर को सांस ले कौरवों द्वारा हरे गए पशुओं को छुड़ाने के लिए जाते हैं वहाँ अर्जुन उत्तर को अपना असली परिचय देते हैं और बाद में अपने देवदत्त देवदत्तशंख को फूकते हैं स्वनवंत महाशंख बलवानरिमर्दन प्राधम बलमस्था दिवशता लोमहर्षण ततस्ते जवना अगमन जवनाधुभ्यागमनमहिम उतरश्चा संतस्त रथो रथोपस्थ उपाविशत उत्सम शत्रुमर्दन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया जिसकी आवाज़ सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए उस शंख ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में जहां रथी का स्थान है आ बैठा उत्तर को घबराया देख अर्जुन उससे पूछते हैं तुमने तो बहुत बार शंखधनि सुनी होगी रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े होंगे और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिग्घाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी तुमने सुने हो ही होंगे फिर यहाँ इस शंख से तुम भयभीत कैसे हो गए साधारण मनुष्यों के समान अधिक डर जाने के कारण तुम्हारे शरीर का रंग फीका कैसे पड़ गया इस पर उत्तर ने कहा वीरवर इसमें संदेह नहीं कि मैंने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी है रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार मेरे कानों में पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिग्घाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी मैंने सुने हैं परंतु आज के पहले कभी ऐसा भयंकर शब्द शंख मेरे सुनने में नहीं आया था स्वयं अर्जुन संजय को दुर्योधन के लिए संदेशा देते हुए कहते हैं यदारथे गांडीव वासुदेव दिव्यम शंख पांचजयांश तूणा वक्ष्यौ देंवदत्त चम चा युद्धे धारतराष्ट्रोन्वत्य तपस्त तप जब पुत्र दुर्योधन रथ पर मेरे गांडीवधनुष को सारथि भगवान्नीको उनके दिव्य पांचजन्य को रथ में जुते हुए दिव्य घोड़ों को बाणों से भरे हुए दो अक्षय तुड़ीरों को मेरे देवदत्त नामक शंख को और मुझको भी देखेगा उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर उसे बड़ा संताप होगा अनंत विजय वरुण देवता का कलशोदधि शंख था जिसे ब्रह्मा ने इंद्र को दिया था वरुण ने वह कृष्ण के पास आया और कृष्ण ने उसे युधिष्ठिर को राजाभि सेक के समय भेंट में दे दिया यह वर्णन हमें सभा पर्व में प्राप्त होता है जहां दुर्योधन धित्राष्ट्र को राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर को मिली नाना प्रकार के बहुमूल्य भेटों की जानकारी देता है यहां शंख बजाने का क्रम भी दर्शनीय है भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम शंखनाथ करते हैं और इससे मानो यह सूचित करते हैं कि वे ही पांडवों के सेना हैं भीम युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक है और पांडवों में से उन्हीं को प्रथम शंखनाद करना था वैसे भी महाभारत में कौरव और पांडव पक्ष की सेनाएं क्रमशः भीम नेत्र भीषम नेत्र और भीमनेत्र के नाम से पुकारी भी गई है कौरवों की ओर से जब प्रथम शंख भीष्म ने फूका तो इधर पांडवों की ओर से भीम को फूकना था पर भीम के पहले अर्जुन शंख फूक देते हैं और भीम यही चाहते भी हैं भीम जानते हैं कि अर्जुन इस युद्ध को उतना नहीं चाहते अतएव कहीं अर्जुन अपने पैर पीछे न कर दे इस डर से उनके द्वारा ही युद्ध का बिगुल बजवाना उन्होंने पसंद किया युधिष्ठिर सब भाइयों में बड़े थे अतः उन्हीं को सर्वप्रथम शंख फूकना था पर वे शांति प्रिय हैं और उनमें संग्राम की इच्छा नहीं के बराबर है पर जब दो भाइयों ने बिगुल बजा दिया तो वे भी मानो लाचार होकर बजाते हैं